महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व पंचविश्धिकततमोध्याय द्रोणाचार्य के द्वारा बृह छत्र धृष्ट केतु जरासंद पुत्र सहदेव तथा धृष्ट दम कुमार छत्र का वध और चेकितान की पराजय हंजय उच अपरा महाराज संग्राम सुमहान भूल घोष पुनर्द्रोण सोमक संजय कहते हैं महाराज अपराह काल में सोमकों के साथ द्रोणाचार्य का पुनः महान संग्राम छिड़ गया जिसमें मेघों की गर्जना के समान गंभीर सिंहनाद हो रहा था सोना सम्रथमायरभ समात सम जव मध्यम नरवीर द्रोण लाल घोड़ों वाले रथ पर हो चित्त को एकाग्र कृत मध्यम वेग का आश्रय समर भूमि पांडवों पर टूट पड़े तव प्रिय प्रियजोक्तो महेश्वासो महाबल चित्रपुख शित कलोत्तम संभव जघान सोम काजन सृजयान के अ राजन आपके प्रे और हित साधन में लगे हुए महाधन महाबली उत्तम कलश जन्मा द्रोणाचार्य ने अपने विचित्र पंखों वाले बाणों द्वारा सोम को तथा के का संघार आरंभ किया वरान वरान भारत आकड़े रट रण प्रतापवान भरतवंशी नरेश प्रतापी द्रोणाचार्य मानव उस में प्रधान प्रधान योद्धाओं को चुन रहे हो। इस प्रकार उनके साथ खेल युद्ध कर रहे थे नरेश्वर उस समय रण कर के कई महारथी बृहक्षत्र जो अपने पांचों भाइयों में सबसे बड़े थे द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आगे बढ़े विमुचन विसखात आचार्य भ्रषमार्द महामेघ हो यथावर्षम विमुचन गंधमात है उन्होंने गंधमादन पर्वत पर पानी बरसाने वाले महामेघ के समान पहने बाणों की वर्षा करके आचार्य द्रोण को अत्यंत पीड़ित कर दिया तस् द्रोण महाराज तब स्वर्णपुंखा शिला पर चढ़ाकर तेज किए हुए सोने के पंख वाले पंद्रह बाणों का बृह छत्र पर प्रहार किया सा द्रोण निर्मो निर्मुक्ता एक भीण युद्ध विचिदृष्टवत द्रोणाचार्य के छोड़े ही रोज भरेपों के समान उन भयंकर बाणों में से प्रत्येक को बृह ने युद्ध में पाँच पाँच बाण मारकर प्रसन्नता पूर्वक काट डाला तदस्य लाघव दृष्ट प्रहस्य दिज पुंग प्रेसिखान अष्टौ सन्नत पर उनके स्फूर्ति को देखकर देख द्रोण ने हस्ते हुए झुके ही वाले बाणों का प्रहार किया। अवार्य द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को शीघ्र ही अपने ऊपर आते देख छत्र उतने ही तीखे बाणों द्वारा उन्हें युद्धस्थल में काट गिराया ततो भवन महाराज तव सैन्य विस्म बृह छत्रेण तत्कर्म कृत दृष्टि सुदुष्कर तथो द्रोणो महाराज बृह छत्र विशेषय प्रादुश्चक्रणे दिव्य ब्राह्म महाराज इससे आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ बृहस्त्र द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता प्रकट करते हुए द्रोणाचार्य ने नृण क्षेत्र में परम दुर्जय दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रकट किया कहे कहके जोस्त्रोक्य समालोक्य द्रोड़ संयुग संयुगे ब्रह्मास्त्रे वाजेन्द्र ब्रह्मस्त्र असात य राजेंद्र युद्धभूमि में द्रोणाचार्य के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को देख कर कई कई नरस ने ब्रह्मास्त्र द्वारा ब्राह्मो भारत बिव्याद ब्राह्मणम ष्याम स्वर्ण पुनख शिलाई भरत नंदन ब्रह्मास्त्र का निवारण हो जाने पर बृह छत्र ने स्थान पर चढ़ा तेज किए हुए सोने के पंखों से युक्त साठ बाणों द्वारा ब्राह्मण द्रोणाचार्य को बेद दिया तम द्रोणो दुपदा श्रेष्ठो नाराचेन समर्पयत सौ चम प्राविशरणीत तब मनुष्यों में श्रेष्ठ द्रोण ने उन पर नाराज चलाया वह नाराजभ्य छत्र का कवच विदीर्ण करके धरती में समा गया कृष्ण सर्पो यथा मुक्तो बल तथा गान महिं भित्वा के के जैसे काला सांप साबी में प्रवेश करता है उसी प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटा हुआ वह बाण युद्ध स्थल में केकई के राजकुमार बृह छत्र को विदर्ण करके पृथ्वी में घुस गया सोतविदो महाराज क्यों द्रोण साय कही क्रोधे नुभे महाराज द्रोणाचार्य के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने पर के, के राजकुमार को बड़ा क्रोध हुआ वे अपनी दोनों सुंदर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे द्रोणम विव्याध सप्त स्वर्ण पुख शिला उन्होंने शांत पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण पंख युक्त सत्तर बाणों से द्रोणाचार्य को बिंद डाला और एक बाण द्वारा उसके सारथी के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुँचाई द्रोणस्तु बहुत बृहत्षि तीक्षण कैके यथम प्रति मान्य नरेश जब बृहक्षत्रे बहुसंख्यक बाणों से द्रोणाचार्य को छतविक्षत कर दिया तब उन्होंने के कह नरेश के रथ पर तीखे सहायकों की वर्षा प्रारंभ कर दी व्याकुल व्यातोत्र द्रोणाचार्य ने महारथी बृहक्षत्र को व्याकुल करके अपने चार बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को मार डाला सुतम चैके नाणे न, न रथ नि भूमा फिर एक बाण से मारकर को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और दो बाणों से उनके ध्वज और छत्र को भी पृथ्वी पर काट गिराया तथा साधु विशिष्टन अनाराचन सब हृदय बृह छत्र हृदय तदनंतर अच्छी तरह चलाए हुए नाराज से द्विश्रेष्ठ द्रोण ने बृहक्षत्र की छादी छेद डाली वक्षस्थल विदीर्ण होने के कारण धरती पर गिर पड़े राजन बृह छत्र महारथे सहसुपाल ईरभि क्रुद्धो यंताब्रवीत राजन के महारथी बृहक्षत्र के, के, च्च... के मारे जाने पर शिषुपाल पुत्र धृष्ट ने अत्यंत कुपित हो अपने सारथी से इस प्रकार कहा सारथे जा द्रोण तिष्ट विघ्न केके आन सर्वान् पंचाला सारथे जहाँ ये द्रोणाचार्य कवच धारण किए खड़े हैं और समस्त केकेय तथा पंचाल सेना का संहार कर रहे हैं वही चलो श्रुत्वा द्रोणाय उनकी बात सुनकर सारथी ने काम्बो देशी काबुली वेगशाली घोड़ों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ दृष्ट केतु को द्रोणाचार्य के निकट पहुंचा दिया धृष्टेतुचेना मृषभते बलोदिता वधायाभ्य द्रवद्रोणम पतंग इव पापक अत्य बल संपन्न चेदरा धृष्टकेतु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे फतिंगा आग पर टूट पड़ता है उसने घोड़े रथ और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को उस समय साठ बाणों से बेध दिया फिर सोते हुए शेर को पीड़ित करते हुए से उसने अन्य तीखे बाणों द्वारा भी आचार्य को घायल कर दिया त्रोणो धरुप्रेण्रपत्रेन यतम सुस्मिण तब दुणाचार्य गीत की पाक वाले तीखे क्षुरपुर द्वारा विजय के लिए प्रयत्न करने वाले बलवान धृष्ट केतु के धनुष को बीज से ही काट दिया अथान्य धनुरादा शैशुपाल थाथा महारथ महारथी कुमार ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कंक और मोर की पाखों से युक्त द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया तस्णो हयान हवा चतुर्भिचर चतुर सारथेटि का चकर्ता प्रसन्न द्रोणाचार्य ने चार बाणों से धृष्ट के तुके चारों घोड़ों को मारकर उनके सारथी के भी मस्तकों को हँसते हुए से काट कर धड़ से अलग कर दिया अथइनम पंचविशत्यायका समर्पयत अथा चैध्यो गदादा सत्वर भारद्वाजा चिक्षे वाऊपन्नगि तत्पश्चात उन्होंने धृष्ट केतु को 25 बाण मारे उस समय धृष्ट केतु ने शीघ्रतापूर्वक नृत्य से कूदकर गदा हाथ में ले ली और रोष में भरी हुई सर्पिणी के समान उसे द्रोणाचार्य पर दे मारा तपनीय स्त्री वह गदा लोहे की बनी हुई और भारी थी उसमें सोने जड़े हुए थे उसे उठी हुई काल रात्रि के समान अपने ऊपर गिरती गई द्रोणाचार्य कई हजार पहने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए साथ साक्षिन्ना बहु भीर्बाणे भारद्वाज नीष गदापात कौरभ्य नादीय धरातल मान्य कौरव नरेश द्रोणाचार्य द्वारा अनेक बाणों से भिन्न की हुई गदा भूतल को करते हुई धम से गिर पड़ी। गदां के तोमरं को जलाम। अपनी गदा नष्ट हुई देख अमरस में भरे हुए वीर धृष्ट केतु ने द्रोणाचार्य पर तोमर तथा स्वर्ण भूषित तेजस्विनी शक्ति का प्रहार किया तोमर तो द्रोणाचार्य ने तोमर को पांच बाणों से छिन्न भिन्न करके पांच बाणों द्वारा धृष्ट के तुके शक्ति के भी तुकड़े तुकड़े कर दिए वे दोनों अस्त्र गरुण के द्वारा खंडित किए हुए दो सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े ततोचक तीक्षण समरे भार प्रताप तत्पश्चात अपने वध की इच्छा रखने वाले दृष्टितु के तुके वध के लिए प्रतापी द्रोणाचार्य समरभूमि में उसके ऊपर एक बाढ़ का प्रहार किया सवचं भित वन जैसे हंस कमल में प्रवेश करता है उसी प्रकार बाण अमित तेजस्वी धृष्ट के कवच और वक्षस्थल को विदीर्ण करके धरती में समा गया पतंगम ही ग्रसे चाशो यथा क्षुद्रम बुभुक्षित तथा द्रोणो ग्रह सचूरो केतुम महा हवे जैसे भूखा हुआ नीलकंठ छोटे पतंगे को खा जाता है उसी प्रकार सूर्यीर द्रोणाचार्य ने उस महासमर में धृष्ट कृत्य को अपने बाणों का ग्रास बना लिया ने ते चेतराजे तू तत्थम पित्रमा अमर सब आ परमाश्रवी चेदराज के मारे जाने पर उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता उसका पुत्र अमरस के वसीभूत हो पिता के स्थान पर आकर रट गया तमपी प्रहसन द्रोण सर डे य महाव्याघ्र महारण्य मृग पर हस्ते हुए द्रोणाचार्य उसे भी अपने बाणो द्वारा उसी प्रकार पहुंचा दिया जैसे बलवान महाव्याघ्र विशाल वन हिरण के बच्चे को दबोच लेता है ते प्रक्षीय यमा सो पांडव ये सुभारत जरासन्द सुतो वीर स्वयं द्रोणामुपाद्रवत भरत नंदन उन पांडव योद्वाओ के उस प्रकार नष्ट होने पर जरासंध के वीर पुत्र सहदेव ने स्वयं ही द्रोणाचार्य पर धावा किया महाबाहु सरधारा जलदो करम जैसे बादल आकाश में सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार महाबाहु सहदेव ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की धाराओं से द्रोणाचार्य को तुरंत ही अदृष्ट कर दिया उसकी देख देखकर क्षत्रियों का संहार करने वाले द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही उस पर सैकड़ों और सहस्रो माणों की वर्षा आरंभ कर दी छाद त्वारोण रथस्तम जारा संधि जघानशो मिशताम सर्वधन विना इस प्रकार रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य ने संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते रथ पर बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ जरा संधकुमार को अपने बाणों द्वारा आच्छादित करके उसे शीघ्र ही काल के गाल में डाल दिया यो ये तत्रो झंतम आदत्त सर्वभूता प्राप्ते काले शांत जैसे काल आने पर समस्त प्राणियों को ग्रत लेता है उसी प्रकार काल के समान द्रोणाचार्य ने जो जो वीर उनके सामने पहुंचा उसे उसे मौत के हवाले कर दिया तथो द्रोण महाराज नाम अनाम श्राव्य संयुग श पांडव महाराज तर द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपना नाम सुनाकर अनेक सहस्त्र बाणों द्वारा पांडव सैनिकों को ढक दिया द्रोणाचार्य के चलाए हुए वे बाण शांत पर चढ़ा कर तेज किए गए थे उन पर आचार्य के नाम खुदे हुए थे उन्होंने में मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों का संहार कर डाला चक्रेण महाशुरा समालाह गाव सीता जैसे सर्दी से पीड़ित हुई गवे थर थर कापती हैं और जैसे देवराज इंद्र की मार खाकर बड़े बड़े असुर काँपने लगते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विद्ध होकर पांचाल सैनिक काँप उठे तथोनष्ठान तो को घोर पांडवा नाम अजाजत द्रोणे नर श्रेष्ठ फिर तो द्रोणाचार्य के द्वारा मारी जाती हुई पांडवों की सेनाओं में घोर आर्तनाद होने लगा प्रताप्यम सूर्यण हन्यमाशाह अन्वप्यंत पान्चाला तंत्रस भरत नंदन उस समय ऊपर से तो सूर्य तपा रहे थे और रणभूमि में द्रोणाचार्य के सहायकों की मार पड़ रही थी उस अवस्था में पांचाल वीर मन ही मन अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो उठे मोहिता भारद्वाजिन संग्राहता नाम पंचाला नाम महारथा उस युद्ध तल में भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य के बाण समूह से आत हो पांचाल महारथी मूर्चित हो रहे थे उनकी जाँघे अकड़ गई थी चोदयच महाराज श्रृंजया काशी कौशला अभ्यद्रवंत संग्रिष्ठा भारद्वाजया महाराज उस समय चेद सिंजय काशी और कौशल प्रदेशों के सैनिक हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध की अभिलाषा से द्रोणाचार्य पर टूट पड़े भ्रुवंतरण इंड्योन्यम चेद पंचा श्रिजया घृत द्रोणम घृत द्रोणम इति द्रोणम द्रोणाचार्य को मार डालो द्रोणाचार्य को मार डालो परस्पर ऐसा कहते हुए चेदी पांचाल और संजय वीरों ने द्रोणाचार्य पर धावा किया युषभ्याघ्र सर्वशक्तिया महाद्युति सवोरणे द्रोणम यमश प्रति बे पुरुष संगवीर सम्रांगण में महातेजस्वी आचार्य द्रोण को यमराज के घर भेज देने की इच्छा से अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने लगे यतमान वीरान भारत द्वाजली मुख ये अचेद मुख्यान् विशेषतः इस प्रकार प्रयत्न में लगे हुए उन वीरों को देश के प्रमुख योद्धाओं को द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा यमलोक भेज दिया तेसु पंचालाक द्रोणसहायक पीड़िता चेत देश के प्रधान वीर जब इस प्रकार नष्ट होने लगे तब द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हुए पांचाल योद्धा थर थर काँपने लगे प्राकोशन भीमसेन ते धृष्टदुम चारत धृष्ट्वा द्रोण से कर्मा तथा रूपा महारिष मणिभरतनंदन वे द्रोण के वैसे पराक्रम को देखकर भीमसेन तथा धृष्टदुम्न को लगे ब्राह्मणेन तपोनऊनम चरित दुश्चर महता युध संक्रो दहती क्षत्रिय और परस्पर कहने लगे इस ब्राह्मण ने निश्चय ही कोई बड़ी भारी दुष्कर तपस्या की है तभी तो यह युद्ध में अत्यंत क्रुद्ध होकर श्रेष्ठ क्षत्रियों को दग्ध कर रहा है धर्मो युद्धम क्षत्रिय ब्राह्मणस् परम तप तपस्वी कृत विद्य अप्रेक्षित युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म है तप करना ही ब्राह्मण का उत्तम धर्म माना गया है यह तपस्वी और अस्त्र विद्या का विद्वान ब्राह्मण अपने दृष्टपाक मात्र से दग्ध कर सकता है द्रोणाग्नि अस्त्र संस्पर्शम प्रवेशा क्षत्रि हर्षभा भगव दुस्तर घोरम यात्रा दह्यन्त भारत भारत उस युद्ध में बहुत से क्षत्रिय श्रोमणि वीर अस्त्र रूपी दाहक स्पर्श वाले द्रोणाचार्य रूपी भयंकर एवं दुस्तर अग्नि में प्रविष्ट होकर भस्म हो गए यथा हंति पांचाल सैनिक कहने लगे महातेजस्वी द्रोण अपने बल उत्साह और धैर्य के अनुसार समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए हमारी सेनाओं का संहार कर रहे हैं छत्र धर्मचंद्र महाबल द्रोणस उनकी आवाज सुनकर छत्र युद्ध के लिए द्रोणाचार्य के सामने आकर खड़ा हो गया उस महाबली वीर ने अर्धचंद्राकार कर क्रोध से उद्विघ्न मन वाले द्रोणाचार्य के धनुष और बाण को काट दिया स संरब्धतरो भत्वा त्रोण क्षत्रियमर्दन अर्मुकदा भास्व वेगवत्तरम तराधा शरम तीक्षण परादीक विषातनम आकर्ण पूर्णमाचार्यो बलवानभ्यसी सत्रधर्मा जगातल इस क्षत्रियों का मर्दन करने वाले अत्यंत कुपित हो उठे और अत्यंत वेगशाली तथा प्रकाशमान दूसरा धनुष में लेकर उन्होंने एक तीखा बाण अपने धनुष पर रखा जो सेना का विनाश करने वाला था बलवान आचार्य ने कान तक धनुष को खींचकर कर उस बाण को छोड़ दिया वह बाण छत्रधर्मा का वध करके धरती में समा गया सभिन्न सभिन्नदाण्यपत मेदनीतले ततः सैनिया कंपंत धृष्टुम सुते हे छत्र हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण रथ ते पृथ्वी पर गिर पड़ा इस प्रकार धृष्ट दुम्न कुमार के मारे जाने पर सारी सेनाएं भय से कापने लगी अथ द्रोणम समारोह महाबल स द्रोणम दस प्रत्यथ स्तरे चतुर्भि चास् चतुर्भिश्चतरो तदनंतर महाबली चेकिता द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की उन्होंने दस बाणों से द्रोण को घायल करके उनकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई साथ ही चार बाणों से उसके सारथी को और चार ही बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को भी बिंद डाला धजं तब आचार्य उनकी दोनों भुजाओं और छाती में कुल तीन बाण मारे फिर सात सहायकों द्वारा उनकी ध्वजा के टुकड़े टुकड़े करके तीन बाणों से सारथी का वध कर दिया तस् सूते हते ते स्वा रिद्रता भारद्वाज इन महिष चेकितान के सारथि के मारे जाने पर वे घोड़े उनका रथ लेकर भाग चले आर्य द्रोणाचार्य सम्रांगण में उनके शरीरों को बाणों से भर दिया था चेकितान रथम दृष्टवा हता स्व हतसारथि तान तान पंचाल जिसके घोड़े और सारथी मार दिए गए थे चेकितान के उस रथ को देखकर तथा रण क्षेत्र में एकत्र हुए चेद पांचाल तथा संजय वीरों पर दृष्टिपात करके ध्रोणाचार्य उन सब को चारों ओर भगा दिया आर्य उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी आकर्ण पड़ित श्याम चरतवत जिनके कान तक के बाल पक गए थे शरीर की कांति श्याम थी तथा जो पचासी या ४०० वर्षों की अवस्था के बूढ़े से वे नौजवान की भांति विचर रहे थे अथ अच्छा द्रोणम महाराज विचर तम अभी तज्र हस्तम अमन्यंत शत्रुसूदनम महाराज रणभूमि में निर्भय से विचरते हुए शत्रु द्रोण को शत्रु ने वज्र इंद्र समझा तथो अब्रवीण महाबाहु द्रुपो बुद्धिमान लुब्रियाघ्र मृग नरेश्वर उस समय महाबाहु बुद्धिमान राजा द्रुपद ने कहा जैसे बाघ छोटे मृगों को मारता है उसी प्रकार यह व्याध तुल्य ब्राह्मण क्षत्रियों का संहार कर रहा है कि कृथ्ठा दुर्योधन और पाप प्राप्ति दुर्मति लोभा सभा दुर्बुद्धि पापी दुर्योधन अत्यंत कष्टप्रद लोकों में जाएगा जिसके लोभ से इस सम्रांगण में बहुत से क्षत्रिय वीर मारे गए हैं सतसृत्ता गोवृछा इव रुद्रेण परितांगा स्वृंगाला दनी कृत आ सैकड़ों योद्धा कटकर गाय बहनों के समान धरती पर सो रहे हैं इन सबके शरीर खून से लतपथ हो गए हैं और ये कुत्तों तथा सियारों के भोजन बन गए हैं द्रुप ध्रुतम महाराज ऐसा कहकर एक अक्षौणी सेना के स्वामी राजा द्रुपद ने द्रोण क्षेत्र में कुंती के पुत्रों को आगे करके तुरंत ही द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया इति महाभारते द्रोण पर्वि जयद्रथ वध पर्वणि द्रोण पराक्रमी पंच विंशतिकततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोण पराक्रम विषयक एक सौ पच्चीसवा अध्याय पूरा हुआ